श्री रामकृष्ण देव, देव के प्रति आकृष्ट होना तथा उनका आचरण और एक दिन की वार्तालाप हमने इससे पहले बताया है कि श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा का भार लेकर डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार अत्यंत उत्साह से उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न कर रहे थे सुबह दोपहर और सायंकाल श्री रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य कैसा रहता है यह लगातार कई दिनों तक आकर स्वयं देखकर उन्होंने औषधि पथ्य आदि की व्यवस्था की थी साथ ही चिकित्सा का कर्तव्य समाप्त कर बाद में उन दिनों श्री रामकृष्ण के साथ धर्म संबंधी आलोचना में भी कुछ समय बिताते थे फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव के उदार आध्यात्मिक भाव से भी विशेष रूप से आकृष्ट होकर मौका पाते ही उनके निकट उपस्थित होते और दो चार घंटे धर्मालाभ करते थे अपने मूल्यवान समय का इतना अधिक अंश यहाँ बिताने के कारण श्री रामकृष्ण देव द्वारा एक दिन उन्हें कृतज्ञता जताने का उपक्रम करते ही उन्होंने उन्हें रोक कर कहा अजय क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आकर इतना अधिक समय बिता जाता हूँ इसमें मेरा भी स्वार्थ है तुम्हारे साथ वार्तालाप करने में मुझे विशेष आनंद मिलता है पहले तुमसे मुलाकात होने पर भी ऐसे घनिष्ठ भाव से तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें जानने का अवसर नहीं मिला था उस समय इसे करूं, उसे देखूं, इस ढंग के काम में ही लगा रहता था जानते हो सत्य के प्रति तुम में अनुराग है इसी कारण तुम मुझे अच्छे लगते हो तुम जिसे सत्य समझते हो उससे रत्ती भर भी इधर उधर चल बोल नहीं सकते दूसरे स्थानों में दिखाई पड़ता है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसा न समझो कि मैं तुम्हारी खुशामद कर रहा हूँ मैं ऐसा गवार नहीं हूँ बाप का सपूत हूँ बाप अन्याय करे तो उन्हें भी स्पष्ट बात कहने में मैं नहीं चूकता इस कारण मेरा नाम दुर्मुख हो गया है श्री कृष्ण देव ने हँसते हुए कहा हाँ ऐसा सुना है सही परंतु यहाँ तुम इतने दिनों से आ रहे हो मुझे तो उसका कुछ भी परिचय नहीं मिला डॉक्टर ने हंस कहा यह हम दोनों के लिए ही सौभाग्य की बात है नहीं तो कुछ भी अनुचित प्रतीत होता तो महेंद्र सरकार चुप न रहता सत्य के प्रति मेरा अनुराग नहीं है ऐसा न सोचो सत्य रूप से जिसे मैंने समझ लिया है उसकी स्थापना करने के लिए ही जीवन भर दौड़ धूप कर रहा हूँ इसी कारण होम्योपैथी चिकित्सा का आरंभ किया और इसी कारण विज्ञान चर्चा का मंदिर निर्माण कर रहा हूँ इसी तरह मेरे सभी कार्य हैं जहाँ तक याद है हम में से किसी ने इशारे से बतलाया था कि सत्यानुराग रहने पर भी डॉक्टर साहब का अनुराग अपरा विद्या के अंतर्गत अपेक्षित रिलेटिव सत्य के अविष्कार की ओर ही अधिक है परंतु श्री रामकृष्ण देव का प्रेम निरंतर पराविद्या की ओर है डॉक्टर साहब ने इस कटाक्ष से उत्तेजित होकर कहा तुम लोगों की ऐसी आदत की ही पड़ गई है विद्या का परा और अपरा क्या है जिससे सत्य का प्रकाश हो वह छोटा क्या और बड़ा क्या और यदि ऐसा मनकल्पित विभाजन करते हो तो इसे स्वीकार करना ही होगा कि अपराविद्या के भीतर से ही पराविद्या प्राप्त करनी पड़ती है विज्ञान की चर्चा से हम जिस सत्य का प्रत्यक्ष करते हैं उसी से जगत के आदि कारण या ईश्वर को और भी विशेष रूप से समझ सकते हैं मैं नास्तिक वैज्ञानिकों की बात नहीं कहता उनकी बातें मैं नहीं समझ सकता आंखें रहते हुए भी अंधे हैं परंतु कोई ऐसी बात भी कह दे कि वह अनादि अनंत ईश्वर का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर सका है तो उसे मैं झूठा और धोखेबाज मानता हूँ उसके लिए पागल खाने का प्रबंध होना चाहिए श्री रामकृष्ण देव ने डॉक्टर की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखते हुए हंस कहा ठीक कहा तुमने ईश्वर की इति जो लोग करते हैं वे अत्यंत हीन बुद्धि हैं उनकी बात मैं सहन नहीं कर सकता इतना कहकर श्री राम कृष्णदेव ने हम में से एक व्यक्ति को भक्त राम का भजन गाने जाने मन काली क्यों मौन षठ दर्शने ना पाए दर्शन कौन जाने काली कैसी है हमारे षठ दर्शन उनका दर्शन नहीं पाते फिर जाने मौन काली क्यों मौन षठ दर्शने ना पाए दर्शन गाने के लिए कहा और गाना सुनते हुए उसका भावार्थ धीमे स्वर में डॉक्टर को बीच बीच में समझाने लगे अमार प्राण बूझे छे मन बूझे ना धोर वे संगीत के इस अंश को गाते समय श्री रामकृष्ण देव ने गायक को रोककर कहा अजी, उलट पुलट हो रहा है वैसा नहीं अमार मन बुझे छे प्राण बुझे ना ऐसा होगा मन उन ईश्वर को जानने की चेष्टा करते ही समझ जाता है कि अनादि अनंत ईश्वर को समझना उसकी सामर्थ्य के बाहर है किंतु हृदय उस बात को समझना नहीं चाहता वह केवल कहता है कैसे मैं उन्हें पाऊँगा डॉक्टर ने इस बात को सुनते ही मुग्ध होकर कहा ठीक कहा पाजी मन बहुत नीच है थोड़े में ही कह बैठता है कि मैं नहीं कर सकूँगा ऐसा नहीं हो सकता किंतु हृदय उससे सहमत नहीं होता इसी कारण अनेक प्रकार के सत्य तत्वों का आविष्कार हुआ और हो रहा है